अक्टूबर नवंबर 1914 हमारे बालीगंज के निवास पर काफी फूल होते थे फूल पाकर मां बड़ी प्रसन्न होती थी इस कारण एक दिन सुबह ही मैं बहुत से फूल एकत्र करके मां के पास गई देखा कि मां अभी पूजा के आसन पर ही बैठी हैं। मेरे द्वारा फूल सजा देने पर वे बड़े आनंद पूर्वक पूजा में बैठी पारीजात के फूल देखकर उन्होंने कहा यह फूल लाकर तुमने बहुत अच्छा किया कार्तिक के महीने में पारीजात के फूलों से पूजा करनी चाहिए इस बार आज तक ठाकुर को यह फूल नहीं दिए जा सके थे मैंने आज मां की सेवा के लिए अलग से फूल नहीं रखे थे इसीलिए सोचने लगी आज लगता है मां की पूजा नहीं हो सकेगी परंतु बाद में मैंने देखा कि मेरे मन में ऐसा विचार आने के पूर्व ही मां ने सारी बातें सोच रखी हैं क्योंकि उनके पूजा में बैठते समय मैंने देखा कि समस्त फूलों को चंदन से चर्चित कर मंत्र द्वारा पुष्प शुद्धि करने के पूर्व ही उन्होंने कुछ फूल थाले में एक और अलग रख दिए हैं बाद में पूजा समाप्त होने के बाद वे उठकर बोली आओ बेटी उस थाले में तुम्हारे लिए फूल रखे हैं ले आओ उसी समय एक भक्त बहुत से फल लेकर मां का दर्शन करने को उपस्थित हुए भक्त को देखकर मां को अपार आनंद हुआ उन्होंने उसके मस्तक पर चंदन का टीका लगाने के बाद उनकी ठोड़ी का स्पर्श किया किसी पुरुष भक्त के प्रति स्नेह जताते अभी तक मैंने मां को नहीं देखा था इसके बाद वे मुझसे बोली बेटी अपने उन फूलों में से चार उसे भी दो मेरे देने पर भक्त ने अंजलि बनाकर फूल ले लिए देखा कि भक्ति के आवेग से उस समय उनका सर्वांग काप रहा है उन्होंने आनंद पूर्वक मां के चरणों में पुष्पांजलि दी और प्रसाद लेकर बाहर चले गए सुना कि वे रांची से आए हैं अब तख्त पर बैठकर मां ने मुझे स्नेहपूर्वक बुलाकर कहा अब आओ बेटी उनके चरणों में अंजलि देकर उठते ही मां ने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया इसके बाद हम लोग पान लगाने लगी पान लगाने के बाद आकर मां को खोजते हुए मैंने देखा कि वे छत पर केश सुखा रही हैं मुझे देखकर वे बोली आओ सिर का वस्त्र उतार दो बाल सुखा लो इस प्रकार बाल गीले मत रखना नहीं तो सिर में जल घुस जाने से आंखें खराब हो जाती है इसी बीच एक अन्य भक्त महिला भी वहां उपस्थित हुई छत पर बहुत से कपड़े सूख रहे थे मां ने मुझे उन्हें उतारने तथा समेटकर रख देने को कहा मैं कपड़े उतार रही थी उसी समय गोलाप मां ने पुकार कर मां को नीचे आने को कहा क्योंकि ठाकुर को भोग देने का समय हो गया था मां नीचे चली गई मैंने भी थोड़ी देर बाद मंदिर में जाकर देखा कि मां सलज वधू के समान ठाकुर से कह रही हैं आओ खाने चलो इसके बाद गोपाल विग्रह के पास जाकर कह रही हैं आओ गोपाल खाने चलो मैं तब उनके पीछे खड़ी थी सहसा मेरे पर दृष्टि जाते ही वे हंसकर बोली सबको खाने के लिए बुलाकर ले जा रही हूं इतना कहकर मां भोग के कमरे की ओर चली उनका उस समय का भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि सभी देवता उनके पीछे पीछे चल रहे हैं देखकर मैं थोड़ी देर स्तंभित खड़ी रही सबसे दक्षिण की ओर स्थित भोक के कमरे से लौटकर मां निकट के कमरे में सबको साथ लिए प्रसाद पाने बैठी भोजन के उपरांत मैंने पास के कमरे में उनका बिस्तर लगा दिया मां लेट गईं। समीप बैठते ही मां बोली लेट जाओ अभी अभी तो खाकर उठी हो मैं लेट गई मां को थोड़ी सी तंद्रा जैसी आ गई थी तभी बलराम बाबू के घर का नौकर ठाकुर मां ठाकुर मां कहकर पुकारते हुए मंदिर में कुछ सीताफल रख गया वह एक टोकरी में सीताफल लाया था नीचे जाकर उसने साधुओं से पूछा कि वह टोकरी का क्या करे उन लोगों ने कहा उसका और क्या होगा बाहर फेंक दो उसे फेंक कर जाते ही मां उठी और मंदिर की सड़क की ओर के बरामदे में जाकर मुझे बुलाकर कहने लगी देखा कितनी सुंदर टोकरी थी इन लोगों ने उसे फेंक देने को कहा इनका क्या साधु लोग हैं उन सब के लिए भी क्या इनमें माया है परंतु मुझे तो छोटी सी चीज की बर्बादी भी सहन नहीं होती वह रहने से उसमें सब्जी के छिलके ही रखे जा सकते थे यह कह कहकर उन्होंने टोकरी को मंगवाया और उसे धुलवाकर रख लिया मां के इस कथन तथा कार्य से मुझे एक बड़ी शिक्षा मिल गई परंतु स्वभाव तो मरने पर भी नहीं छूटता थोड़ी देर बाद नीचे एक भिक्षुक आकर भिक्षा दो की गुहार लगाने लगा साधु लोग नाराज होकर उसे भगाते हुए कह रहे हैं जा अभी परेशान मत कर इसे सुनकर मां बोली देखा भिकारी को भगा दिया इसीलिए ना कि अपना काम छोड़ थोड़ा उठकर भिक्षा देनी होगी आलस्य के कारण इतना भी नहीं कर सका भिखारी को एक मुट्ठी भिक्षा भी नहीं दे सका जिसका जो प्राप्य है उससे उसे वंचित रखना क्या उचित है यह जो सब्जी के छिलके हैं यह भी गाय का प्राप्य है इसे भी गाय के मुख के पास रखना चाहिए दिन प्रायः बीत चुका था और मेरे लौटने का समय हो चला था मां को प्रणाम कर थोड़ा सा प्रसाद लेने के बाद मैंने विदा ली वर्ष 1917। आज संध्या हो गई थी निकट रहेगा यही सोचकर मैं अब बाग बाजार के मकान में रहती हूं और प्रायः प्रतिदिन ही शाम को मां के पास जाती हूं एकांत पाकर आज मैंने उन्हें अपने एक स्वप्न का वृत्तांत सुनाते हुए कहा मां एक दिन मैंने स्वप्न देखा आप उस जैराम में थी मैं मानो वहीं गई हूं ठाकुर को सामने देखकर मैंने उन्हें प्रणाम करके पूछा मां कहां हैं? वे बोले उसी गली को पकड़कर चली जाओ वह घर के मकान के सामने के बरामदे में बैठी है मां लेटी हुई थी उत्साह में उठकर बैठ गई और बोली ठीक है बेटी तुमने ठीक ही देखा है मैं तो ठीक है मां परंतु मेरी तो अब तक धारणा थी कि आपके मायके में ईट का मकान है इसीलिए मिट्टी का आंगन तथा खर की झोपड़ी देखकर मैंने उसे मन का भ्रम समझा था भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता है इसी प्रसंग में अब मां ने कहा अहा, गोलाब योगीन इन लोगों ने कितना ध्यान जप किया है योगीन ने कितने ही बार चातुर्यमा से किया है एक बार तो वह केवल कच्चा दूध तथा फल खाकर ही रही अब भी कितना ध्यान जप करती है गोलाब के मन में विकार नहीं है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 देखो ना हाथ पांव से कैसे छाल उतरती जा रही है मैंने पांव में हाथ लगाकर देखा कि सचमुच वैसी ही बात थी एक वस्त्र ले गई थी देते ही मां ने कहा अच्छा कपड़ा लाई हो बेटी इस बार कपड़े कम भी है पूजा के समय इस बार यहां नहीं थी बहू उस दिन आई थी वे सब अच्छी तरह है ना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 वही थोड़ा बहुत बताने लगी ज्यादा बातें करने पर कहीं उनकी बीमारी बढ़ न जाए यही सोचकर आज मैंने थोड़ी देर रहने के बाद ही विदा ली 22 जुलाई 1918 रात के साढ़े सात बजे थे मैं मां के श्री चरण दर्शन करने गई थी प्रणाम करते ही वे बोली आओ बेटी बैठो बड़ी गर्मी है बैठकर थोड़ी ठंडी हो लो सुमति आदि क्या घर पहुंच गए मैं हां मां उनके पहुंचने के बाद ही मैं निकली हूं मां राधु को यह पंखा दे आओ और यह मरीच तेल लेकर जरा पीठ में मालिश कर दो देखती हो ना बेटी हाथ पेट सब खमौरी से भर गया है कोई भी जगह नहीं बचा मेरे मालिश करने बैठते ही आरती का घंटा बज उठा मां उठकर बैठ गई और हाथ जोड़कर ठाकुर को प्रणाम किया बाकी सभी आरती देखने मंदिर चली गईं। मां देखो बेटी सभी कहते हैं कि यह दुख है वह दुख है भगवान को मैंने इतना पुकारा तो भी दुख दूर नहीं हुए परंतु दुख ही तो भगवान की दया का दान है उस दिन मेरा मन दुख से बड़ा आक्रांत था क्या इसी का आभास पाकर मां ने यह बातें कहीं? मां आगे कहने लगी संसार में दुख किसे नहीं मिला है बोलो तो वृंदा ने कृष्ण से कहा था कौन कहता है कि तुम दयामय हो राम अवतार में तुमने सीता को रुलाया कृष्ण अवतार में राधा को रुला रहे हो और तुम्हारे माता पिता कंस के कारागार में कष्ट पाते हुए दिन रात कृष्ण कृष्ण करते रहे तो भी तुम्हें इसीलिए पुकारती हूं कि तुम्हारे नाम से यम का भय नहीं रहता शचिन तथा देवव्रत महाराज की बात उठी बोली सचिन बड़ा ही भाग्यवान था देवव्रत ने जिस रात देह त्याग किया उस रात तूफान वर्षा आदि चल रही थी मठ में कोई आदमी भी नहीं था और सचिन ने सुबह देह त्याग किया उस समय मठ लोगों से भरा हुआ था देवव्रत महाराज के प्रसंग में वे बोली देवव्रत योगी पुरुष था एक महिला का प्रसंग उठा मां ने कहा ठाकुर को कहते सुना है कि वैसे लक्षण वाले लोगों को भक्ति लाभ नहीं होता मैंने कहा हां मां मैंने ठाकुर की पुस्तक में पढ़ा है कान में तुलसी कम बोलने वाला आदि है मां ओह वह बात कर रही हो नारायण के घर पर वह बात हुई थी एक व्यक्ति ने एक स्त्री को रखा था उस महिला ने ठाकुर के पास आकर आक्षेप करते हुए कहा था उसी ने तो मुझे बर्बाद किया है फिर मेरे जो भी गहने रुपए आदि थे उसने सब ले लिया ठाकुर तो सबके हृदय की सारी बातें जान लेते थे तो भी पूछा करते थे उस महिला की बात सुनकर वे बोले ऐसा है क्या परंतु मुख पर तो वह खूब भक्ति आदि की बातें करता है यही कहकर उन्होंने वह श्लोक कहा था खैर वह औरत तो उनके सामने अपने सारे पापों की बात व्यक्त करके छुटकारा पा गई नलिनी ऐसा कैसे हो सकता है मां पाप की बात एक बार मुख से कह देने से ही क्या सब फल धुल जाता है मां क्यों नहीं धुल सकता है वे महापुरुष जो हैं उनके सामने बोलने से भला क्यों नहीं जाएगा और एक बात सुनो पाप पूर्ण की चर्चा जहां होती है वहां उपस्थित सभी लोगों को उसकी भलाई बुराई का कुछ न कुछ अंश अवश्य ग्रहण करना पड़ता है नलिनी ऐसा क्यों होगा मां ने हम लोगों से कहा सुनो बेटी कैसे होता है कल्पना करो कि एक व्यक्ति तुम लोगों के सामने अपने पाप पुण्य की बात कह गया मन में कभी भी उस व्यक्ति की बात उठने के साथ ही साथ उसके भले बुरे कार्यों का विचार भी आ जाएगा इस प्रकार वह भला या बुरा दोनों ही तुम लोगों के मन पर थोड़ा थोड़ा काम करता रहेगा क्यों बेटी ठीक है ना फिर लोगों के दुख कष्ट तथा अशांति की बात उठने पर मां कहने लगी देखो लोग मेरे पास आकर कहते हैं जीवन में बड़ी अशांति है इष्ट दर्शन नहीं हुआ शांति कैसे मिलेगी मां आदि आदि न जाने क्या क्या कहते हैं तब मैं उन लोगों की ओर देखती हूं और फिर अपनी ओर देखकर सोचती हूं ये लोग ऐसी बात क्यों कहते हैं मेरा क्या सब कुछ अलौकिक है मैंने अशांति जैसा कुछ भी अनुभव नहीं किया और इष्टदर्शन वह तो हाथ की ही मुट्ठी में है एक बार बैठते ही देख पाती हूं मां के डकैत पिता की बात मैंने पुस्तक में पढ़ रखी थी उनके अपने मुख से उसे सुनने की इच्छा होने के कारण मैंने आज मां से पूछा मां मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि एक बार आप जब लक्ष्मी दीदी आदि के साथ दक्षिणेश्वर आ रही थीं तो संध्या होने तथा उन लोगों के साथ तेज गति से चलने में स्वयं को असमर्थ पाकर आप उन लोगों को आगे बढ़ने को कहकर स्वयं काफी पीछे रह गई थी उसी समय आपकी अपने उन डकैत मां बाप के साथ भेंट हुई थी मां मैं बिल्कुल अकेली थी ऐसी बात नहीं है मेरे साथ और भी दो वृद्धा महिलाएं थी हम तीनों ही पिछड़ गई थीं। इसके बाद कानों में चांदी की बालियां पहने जटा जैसे केश वाले तथा हाथ में लंबी लाठी लिए काले रंग के उस व्यक्ति को देख मैं बड़ी डर गई थी उन दिनों उस मार्ग पर डकैतियां पड़ा करती थीं। उस व्यक्ति ने हमें डरा हुआ देखकर पूछा कौन हो जी तुम लोग कहां जाओगी मैं बोली पूर्व की ओर उस व्यक्ति ने कहा उसके लिए इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से जाना होगा तो भी मुझे आगे न बढ़ते देखकर वह बोला डरने की बात नहीं मेरे साथ एक महिला है वह पीछे आ रही है तब बाबा कहकर मैंने उनका आश्रय लिया तब क्या ऐसी ही थी बेटी कितनी शक्ति थी तीन दिनों का रास्ता पैदल चलकर पार किया है वृंदावन की परिक्रमा की है कोई कष्ट नहीं हुआ इसके बाद मां ने कहा दक्षिणेश्वर का नौबतखाना देखा है ना उसी में रहती थी प्रारंभ में कमरे में घुसते समय चौखट से सिर टकरा जाता था एक बार कट भी गया था परंतु बाद में अभ्यस्त हो गई थी दरवाजे के सामने जाते ही सिर झुक जाता था कलकत्ते से सब मोटी सोटी महिलाएं देखने आती और दरवाजे के दोनों तरफ हाथ लगाए खड़ी होकर कहती आहा कैसे कमरे में हमारी सीता लक्ष्मी निवास करती हैं मानो वनवास है नलनी तथा माकू की ओर उन्मुख होकर तुम लोग होती तो क्या एक दिन भी वहां ठहर पाती वे बोली नहीं बुआ तुम्हारा सभी कुछ अलग ही है मैंने कहा गुरुदास बर्मन की किताब में पढ़ा है कि बाद में शायद आपके लिए एक झोपड़ी बना दी गई थी और ठाकुर के एक दिन वहां जाने के बाद खूब वर्षा आरंभ हो जाने के कारण अपने कमरे में लौट नहीं सके थे मां कहां की झोपड़ी बेटी ऐसे ही फूस का एक छप्पर था शरद की पुस्तक अर्थात लीला प्रसंग में सब ठीक ठीक लिखा है मास्टर की किताब अर्थात वचनामृत भी अच्छी है बानो ठाकुर की बातों को उसमें गूंथ दिया है उसमें क्या ही मधुर बातें हैं सुना है कि उसी तरह की और भी चार पांच खंड किताबें हो सकती है इतना है परंतु अब बूढ़ा हो चला है और कर सकेगा पुस्तकों की बिक्री से उसे काफी पैसे भी मिले हैं सुना है कि उसने वे पैसे जमा कर रखे हैं मुझे जयराम वाटी का घर बनाने के लिए लगभग एक हजार रुपए दिए थे मकान के लिए 400 और बाकी खर्चों के लिए 500। और हर महीने मुझे दस रुपए देता है यहां रहने पर कभी कभी अधिक 20-25 रुपए भी देता है पहले जब स्कूल की नौकरी करता था तो महीने में दो रुपए दिया करता था मैं गिरीश बाबू ने क्या मठ को बहुत से रुपए दिए हैं मां उसने और क्या दिया है दिया था सुरेश मित्र ने पर हां कुछ कुछ दिया है और मुझे डेढ़ वर्ष तक बेलूड़ में नीलांबर के घर पर रखा था दो चार हजार मठ में दिए हो, ऐसी बात नहीं और देगा भी भला कहां से इतने रुपए उसके पास थे ही कहां पहले बहुत दुराचारी था जैसे तैसे लोगों के साथ नाटक आदि किया करता था परंतु बड़ा विश्वासी था इसीलिए तो उसे ठाकुर की इतनी कृपा मिली इस बार ठाकुर उसका उद्धार कर गए एक एक अवतार में उन्होंने एक एक दुराचारी का उद्धार किया है जैसे कि चैतन्य अवतार में जगाई मधाई का उसी तरह और क्या ठाकुर ने एक बार यह भी कहा था गिरीश शिव का अंश है रुपए में क्या रखा है बेटी ठाकुर तो रुपए छू तक नहीं पाते थे हाथ टेढ़ा हो जाता था वे कहते जगत ही मिथ्या है ओ रामलाल यदि जानता कि जगत सत्य है तो तुम्हारे कामार पुकुर को सोने से मढ़वा कर जाता परंतु जानता हूं कि वह सब कुछ भी नहीं है एकमात्र भगवान ही सत्य है मां को शिकायत कर रही है क्या करूं मैं एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह सकी इस पर मां ने कहा स्थिर क्या है बेटी जहां रहेगी वही स्थिर है सोचती है कि पति के पास जाकर स्थिर हो जाऊंगी पर वह कैसे होगा उसकी थोड़ी सी तनख्वाह है कैसे काम चलेगा तू तो यहां मानो अपने पिता के घर में है पिता के घर में क्या लोग नहीं रहते यही देखो ना यह अपना घर छोड़कर यही रहती है तुम लोग इतना सा भी त्याग नहीं कर पाती इसे ही देखना सी शांत मूर्ति है मैं हूं इसीलिए है और तुम लोग रह नहीं सकती मैं रहने दीजिए मां ठाकुर की बातें थोड़ा सा और कहिए मां पुस्तकों में जो लिखते हैं वह सब ठीक नहीं होता ठाकुर ने मेरी जो षोडशी पूजा की थी उसके बारे में राम अर्थात रामचंद्र दत्त की पुस्तक में जो लिखा है वह ठीक नहीं है घटना का वर्णन करने के बाद अंत में उन्होंने कहा घर में नहीं बल्कि ठाकुर के कमरे में जहां गोल बरामदे के पास गंगाजल का घड़ा रखा है पूजा वहीं हुई थी हृदय ने सारा आयोजन कर दिया था उसी समय योगेन मां आई और खिड़की के पास खड़ी होकर कुछ कहना आरंभ करते ही मां ने कहा इधर आओ ना तुम लोगों को तो देख ही नहीं पाती हूं योगेन मां हंसते हंसते मां के पास आई आते समय उनका पांव मेरे शरीर से लग गया उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते देख मैं घबराकर खड़ी हो गई और उन्हें प्रणाम करते हुए बोली यह क्या योगेन मां जो आपके चरण धूली के भी योग्य नहीं है उसके शरीर से पांव लग जाने पर प्रणाम योगेन मां सो क्या बेटी छोटा सांप भी सांप है और बड़ा सांप भी सांप है तुम लोग भक्त जो हो मां की ओर मुड़कर देखा तो उनके मुख पर वही करुणामयी हंसी थी रात काफी हो चुकी थी देख थोड़ी देर बाद उन्हें प्रणाम करके मैंने विदा ली